गुरु गुरुद्रीगुरव नम तस्म श्रीगुरव नमः तो यहां तक विचार हुआ था जैसा यथाकाशो ऋषि केशो जैसा एक आकाश भिन्न भिन्न उपादि के कारण अलग अलग दिखता है और उपाधि नष्ट होने पर केवल आकाश मात्र था वैसे ही ऋषिकेश परमात्मा ये बताया था दसवें श्लोक में आगे ग्यारहवें श्लोक में ये बताने जा रहे जैसा जलादि में पृथ्वी का धर्म अध्यास होता है वैशहि आत्म में जाति गोत्रकूलादि का अध्यास होता है ये बताने जा रहे ग्यारहवें श्लोक में नानोपादिवशा जातीनाश्रयादया आत्मिता आत्म्याता रसवर्णादि रसवर्णिभेद नानोपादिवशा जातीना श्रदय आत्मतास्तू रसवर्णिदवत जैसा जल में जैसा रस और आदि ये जल का स्वभाव है जल का रस मधुर है और वर्ण आभा वर् शुक्ल होता है तो उसमें वर्णादि वर्णादि का मतलब है जल में कोई वर्ण है नहीं नील है पीला है व्यवहार होता है ये आभास है इसको बोल रहे और ये सुगंध है गंध तो सर्वता जल में होता ही नहीं फिर भी पृथ्वी द्रव्य के संबंध से जल में षरस की प्रतीति होती है कभी बोलते जल बहुत मीठा है जल तो कड़वा लग रहा है ऐसे व्यवहार करते सप्तविद रूप के प्रतीति नीलादि के जो सात रूप उसमें प्रतीति होता है तथा सुगंध और दुर्गंध की प्रतीति जो होती है वह जल में आरोपित है प्रतीति काल में भी वस्तुता जलगत जो पार्थिव परमाणु के ही आश्रित हाँ तो पार्थिव परमाणु के आसित कौन रस है वर्ण है तथा गंध है पार्थिव परमाणु रूप उपाधि के संसर्ग में प्रतिथि भले हो रहे जल में तभी भी वो रहेगा पृथ्वी के परमाणु में रस वर्ण गंध आदि तो पार्थिव परमाणु रूप उपाधि के संसर्ग से वे रस वर्णादि आरोपित हो जाते किसमें जल में इस रहस्य को ठीक ठीक से ना समझने वाला व्यक्ति जल को नीलादि रूप वाला ये जल नीला है जमुना का नील नीला है गंगा जी का जल सफेद है टिकतादि रस वाला तीता है कड़वा है इस प्रकार तथा ये जल सुगंधा रहे गंधवाला मान्य लगता है केवल ना समझने के कारण वस्तुतः यह प्रतीति भ्रम है सत्य नहीं है भ्रम के कारण ठीक एवं दृष्टांत ठीक वैसा ही मनुष्यवादि तथा उसके आवांतर भेद ब्राह्मणवादि जाति और राम है कृष्ण है शिव है, नाम ब्रह्मचर्य है गृहस्थाश्रम है वाणपृष्ठ हे तथा संन्यासाश्रम ये सब और मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ ये वर्ण बाल्या मैं बा, मैं बालक हूँ मैं यवान मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ ये अवस्था और जन्म मरण आदि धर्म स्थूल देह में देह के सब स्थूल देह के सब आत्मा में आरोप करते मैं ब्राह्मण हूँ मैं मरने वाला हूँ मैं गोरा हूँ आत्मा में आरोप किया और क्षुदा है आदि प्राण के धर्म है तो बोलते तो मैं भूखा, मैं प्यासा ये आरोप करते अंधत्व बज्रत्व में अंधा हूँ मैं भैरा हूँ मैं, मैं पंगू हूँ इंद्रियों का धर्म है मैं मैं आरोप किया और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अंतकर्ण का धर्म मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ आत्मा में तो आत्मा के नहीं है किंतु अज्ञानवशात अविवेक के कारण ये देहादियों का धर्म इंद्रियों का धर्म प्राण का धर्म अंतकर्ण का धर्म अहम तादात्म्य ब्रह्म हो जाता है अर्थात आत्मा में तादात्म्य भ्रम होता है जैसा लोहे ने जला दिया चाय के द्वारा जीव जल गई व्यवहार करते क्या लोहे में जलाने की सामर्थ्य है चाय में जलाने की सामर्थ्य है नहीं किंतु चाय में जो अग्नि की उष्णत्व है वो जला रहे आरोप कर रहे चाय में वैसा ही देह का धर्म अंतकर्ण का धर्म प्राण का धर्म और इंद्रियों का धर्म उस आत्मा में आरोप किया जाता है कि सभी धर्म आत्मा में अभ्यास हो जाते फिर तो वहाँ भ्रांत पुरुष मैं ब्राह्मण आदि जाति वाला हूँ मेरा नाम राम है कृष्ण है दिव्या है इत्यादि नाम व्यवहार करता मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं ग्रस्थ हूँ मैं वानप्रस्थ हूँ मैं संन्यासी हूँ मैं गोरा हूँ मैं कृष्ण वर्ण वाला हूँ मैं बालक हूँ मैं युवा हूँ मैं वृद्ध हूँ मेरा जन्म हुआ है, मेरा माता है मेरा पिता है मैं मर जाऊँगा मैं भूखा प्यासा हूँ मैं गूंगा हूँ मैं भेरा हूँ मैं अंधा हूँ इंद्रियों का धर्म मानता है मैं धर्मा धर्म का करता हूँ तथा उनका फल सुख दुख भोगने वाला भोक्तृत्व का अंतकंड का धर्म ऐसे अनेक अन्यों से घिरा हुआ अपने को मान बैठ कर बैठता है।, है नहीं वस्तुदा आत्मा में ये सब आरोपित है इन आरोपों को निराकरण करना पड़ेगा क्योंकि आत्मा में आरोपित है इसी को ही अन्यत्र बता दिया शडूर्मी क्षुदा पिपा सा प्राणचा मनसा शोक मोह जन्म मृत्यु शरीर श्या शडूर में रहित रहता शिव भूख और प्यास प्राण का धर्म है आत्मा में आरोप किया शोक और मोह मन का धर्म है यान्वय और व्यतिरिक्त से सिद्ध कर सकते जागृत में मन है शोक मोहत है स्वप्न में मन है शोक मोहत कर् अनिद्र में मन नहीं है शोक मोह नहीं होता है इसलिए मन का धर्म है मैं सुखी हूं मई दुख्य तो भूख प्यास प्राण का धर्म है मई भूखा शोक मोह है मन का धर्म है आत्मा में जन्म मृत्यु शरीर अच्छा जन्म और मृत्यु शरीर का होता है तो मेरा जन्म हो गया मैं मरने वाला हूं इसका नाम है शेड ऊर्मे छे ऊर्मी तरंग कहते रहता शिव आत्मा इन आरोपों का निराकरण तत्वज्ञान के बिना नहीं हो सकता है इसलिए यहां अध्यारोप अपवाद न्याय से निष्प्रपंच आत्मतत्व का बोध आचार्य जी कर रहे किसे नानाउपाधिवशादे व अलग अलग उपादि के कारण से आत्मा में जाति है नाम है आश्रम है वर्ण है आरोप किया जाता है केवल इतना ही नहीं शरीर का धर्म प्राण का धर्म इंद्रियों का धर्म मन का धर्म ये सारे आरोप किया जाता है किस में आत्मा ने आरोपिता किस प्रकार तो ये रस वर्णादि भेदवत जिस प्रकार जल में अलग अलग पृथ्वी का धर्म है गंध है रूप है ये सब आरोप करते हैं वैसा सही आत्मा में सब आरोपित मात्रा है रियली उसमें कुछ है नहीं सत्य मान के बैठे हैं, ये केवल विचार से ही निवारण संभव है अन्यथा नहीं ओम शांति शांति शांति